दर्शन, मातृत्व का जागरण रामकृष्ण सारदा अवतार के इस पक्ष विशेष के महत्व को समझने के लिए हमें नारित्व मातृत्व आदि शब्दों द्वारा अभिहित भाव को भली भांति समझ लेना होगा तात्विक दृष्टि से समग्र विश्व ब्रह्मांड में हम दो परस्पर विरोधी तत्वों को एक साथ कार्यरत पाते हैं इन्हें सांकेतिक रूप में क्रमशः पुरुष एवं प्रकृति शिव एवं शक्ति नर एवं मादा आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है चीनी दर्शन में इन्हें एवं यांग कहा जाता है ये वस्तुतः दो परस्पर विरोधी शक्तियों प्रक्रियाओं के नाम हैं जो प्रकृति में प्रत्येक जीव में समाज एवं इतिहास के घटनाक्रम में दिखाई देते हैं प्रकृति में हम इन्हीं तत्वों को सेंट्रीपेटल एंड सेंट्री फोर्सेस केंद्रपसारी एवं केंद्राभिमुखी शक्तियों के रूप में देखते हैं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी आदि ग्रहों को अपनी ओर खींचती है पर पृथ्वी केंद्रपसारी शक्ति के द्वारा उससे दूर भागना चाहती है यही बात अणु परमाणुओं के स्तर पर भी देखी जाती है एक शक्ति नई वस्तुओं प्राणियों एवं वनस्पतियों की उत्पत्ति करती है तो दूसरी उन्हें नष्ट करने में तत्पर है कालक्रम में भी हम एक और अंधकार में रात्रि देखते हैं तो दूसरी और, और सूर्य के प्रकाश से उद्भाषित दिवस निद्रा एवं जागरण दिन और रात उत्तरायण और दक्षिणायन चंद्रमा में कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष ये सभी चक्र की तरह एक के बाद दूसरा होते रहते हैं समाज में भी व्यक्ति स्वतंत्र एवं समाज तंत्र तानाशाही और गणतंत्र की धारा बहती दिखाई देती है एक जाति उठती है कुछ वर्षों या सदियों तक उत्थान करती है और उसके बाद धीरे धीरे रास को प्राप्त होती है संगठटनात्मक एवं विघटना विघटनात्मक शक्तियाँ भी समाज में उठती गिरती दिखती हैं मानव शरीर में भी दो भाग है वह वस्तुतः बना ही है विविध सामने की व्यवस्था में श्वास के बाद प्रश्वास आहरण के बाद विसर्जन सभी अंगों में परिलक्षित होता है लेकिन जिस पक्ष का हमारे प्रस्तुत विषय से सीधा संपर्क है वह है मनोविज्ञान एवं आध्यात्म का क्षेत्र मानव मन में धमन और सहिष्णुता आशक्ति एवं अनाशक्ति क्रूरता एवं मृदुता ये दोनों प्रकार के परस्पर विरोधी गुण पाए जाते हैं दोनों की मानव के स्वास्थ्य एवं संतुलित विकास के लिए आवश्यकता है दंडदाता पिता के नियंत्रण एवं स्नेह में माता के संरक्षण एवं क्षमाधान के संतुलन से ही एक बालक का समुचित विकास संभव है इसी प्रकार समाज में भी नियमबद्धता एवं स्वाधीनता का सामंजस्य होना चाहिए नारी और पुरुष दोनों ही समाज को सुव्यवस्थित रखने में अपनी भूमिका अदा करते हैं शक्ति ज्ञान विचार कठोरता श्रम विकार विकारलता प्रहार की क्षमता अनाशक्ति आदि पुरुषोचित गुण है दुर्बलता भक्ति भावना, कोमलता विश्राम सुंदरता सहनशीलता आसक्ति आदि स्त्रियोंचित गुण हैं साधना में ये ही दो बिंदु पुरुषार्थ एवं शरणागति कहलाते हैं जीवन में श्रम की जितनी आवश्यकता है उतनी ही विश्राम की भी जिस समाज अथवा व्यक्ति में ये दोनों बराबर होते हैं वह व्यक्ति या समाज सबसे सुखी एवं श्रेष्ठतम होता है लेकिन ऐसी स्थिति विरले ही होती है किसी भी समाज के इतिहास में उत्थान एवं पतन के क्रम में यह स्थिति केवल कुछ समय तक ही रह सकती है जिस प्रकार वर्ष में कुछ दिन ही ऐसे होते हैं जब न अधिक प्रकाश होता है और न अधिक अंधकार उसी तरह किसी भी समाज और राष्ट्र के इतिहास में भी कुछ समय ही इस तरह का स्वर्णिम काल रह सकता है जब अनुशासन और स्वतंत्र दंड और क्षमा पूर्ण रूपेण संतुलित हो इन दो तत्वों के संबंध में यह तथ्य भी स्मरणीय है कि इन दोनों में से किसी एक के पूरी तरह समाप्त होने पर सृष्टि संभव नहीं है अतः प्रकृति ने इस प्रकार की अद्भुत व्यवस्था की है कि एक के भीतर दूसरे का बीज निहित कर दिया है पुरुषत्व के भीतर ही मातृत्व का पुरुष में प्रकृति का कठोरता में कोमलता का बीज निहित रहता है प्रत्येक पुरुष में चाहे वह कितना ही कठोर अथवा क्रूर क्यों न हो कोमलता का सूक्ष्म अंश रहता ही है जो कभी न कभी प्रकट होता है उसी तरह प्रत्येक नारी हृदय में कठोरता का अंश भी छिपा रहता है इसी बीज से युगों के संधिकाल में नई सृष्टि का आविर्भाव होता है इसी बात को चीनी दार्शनिकों ने यान एवं यिंग के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है